प्रश्न कलाप ने कहा कि धार्मिक क्रांति ही एकमात्र क्रांति है क्या देश और समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं इस संबंध में कुछ मित्रों का कहना है कि आप जैसी श्रेष्ठ मनीषा को समाज राजनीति और सत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि एक बेहतर मनुष्यता का उदय हो सके देश एक झूठी इकाई है समाज केवल संज्ञा है समाज का कोई अस्तित्व नहीं तुम कहीं समाज को पा ना सकोगे खोजने जाओगे व्यक्ति मिलेंगे समाज नहीं टकराओगे व्यक्तियों से समाज से नहीं लेकिन शब्द बड़े घातक हो सकते हैं, और शब्दों की आड़ में बड़े असत्य छिपाए जा सकते हैं। और अगर शब्दों को तुमने ठीक से न समझा तो बड़ी ही उलझने हो सकती मैं कल ही देख रहा था जापान में दूसरे महायुद्ध के दिनों में हिरोशिमा और नागा बच सकते थे एटम बम ना गिरा होता एक छोटे से शब्द ने दिक्कत दी थी अमरीकन जनरल ने जापान की सरकार को पत्र भेजा लेकिन पत्र का अनुवाद जापानी में किया गया एक ऐसा शब्द था उसमें कि जापानी शब्द अनुवाद हो जाने से उसके दो अर्थ हो गए जापानी में दो अर्थ हैं उस शब्द के उसमें एक अर्थ जो दुर्भाग्यवश सरकार ने स्वीकार किया कि यह अर्थ होना चाहिए उसी अर्थ के कारण हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा। अगर उसका दूसरा अर्थ लिया गया होता तो वो दो लाख लोग मरने से बच गए होते वो दुर्घटना बच गई होती शब्द कभी कभी बड़े भयानक और खतरनाक सिद्ध होते समाज धर्म राष्ट्र मनुष्यता ये शब्द इतने बार तुमने सुने हैं कि तुम ये भूल ही गए कि कोरे शब्द हैं इनके पीछे कोई भी नहीं कहां है मनुष्यता मनुष्य है मनुष्यता कहीं भी नहीं कहां है राष्ट्र झूठी आदमी की खींची गई सीमाएं जिनको ना तो पृथ्वी स्वीकार करती है ना आकाश स्वीकार करता है कहा आकाश समाप्त होता है भारत का और कहां शुरू होता है चीन का आकाश लेकिन राजनीतिक बिना सीमाएं निर्धारित किए नहीं जी सकता राजनीति का सारा खेल सीमा का है झगड़ा सारा सीमा का है इसलिए राजनीतिक सीमा पर बड़ा जोर देता है कि सीमा साफ होनी चाहिए सुनिश्चित होनी चाहिए सारे झगड़े दुनिया में चलते हैं वो सीमा के कि दो इंच इस तरफ सीमा कि दो इंच उस तरफ सीमा धर्म है असीम राजनीति है सीमा का झगड़ा दोनों का कोई तालमेल नहीं राजनीति है माया का हिस्सा धर्म है जागरण का होश का दोनों का कोई तालमेल नहीं सोकर तुम जो सपने देखते हो जागकर तुम पाओगे वो थे ही नहीं तुम्हें राष्ट्र दिखाई पड़ता है मुझे नहीं दिखाई पड़ता जाग के मैंने पाया ना कोई राष्ट्र है न कोई समाज है न कोई मनुष्यता है व्यक्ति है और व्यक्ति की निजता परिपूर्णता है उसे समूहों में बांधने की कोई जरूरत नहीं जैसे ही हम समूहों में बांधते हैं वैसे ही हम व्यक्ति की हत्या कर देते समूह व्यक्ति की आत्महत्या पर खड़ा होता है मैं तो चाहूंगा एक ऐसा संसार जहां व्यक्ति तो हों परिपूर्ण सौंदर्य में हो पूरे खेले हों लेकिन कोई समाज ना हो कोई संप्रदाय ना हो कोई राष्ट्र ना हो इसलिए मैं राजनीति का मूलतः विरोधी हूं इस राजनीति का विरोधी हूं उसका विरोधी नहीं हूं ऐसा नहीं राजनीति मात्र का विरोधी हूं क्योंकि राजनीति इस जगत का सबसे भ्रांत गोरख धंधा है और मनुष्य बिना राजनीति के बड़े मजे से रह सकता है सच तो यह है कि राजनीति के कारण ठीक से रह नहीं पाता झगड़े राजनीति खड़ी करती रहती राजनीतिक बिना झगड़े के नहीं जी सकता बिना युद्ध के राजनीतिक का क्या मूल्य अगर कहीं कोई उपद्रव न होता हो तो राजनीतिक का क्या मूल्य है क्या उपयोग है अगर लोग शांत हो आनंद से जीते हों तो राजनीति गिर जाएगा अपनी प्रतिष्ठा से अगर लोग परम आनंदित हो तो राजनीति को लोग भूल ही जाएंगे राजनीतिक को भूल जाएंगे तो राजनीतिक कोशिश करता है सीमाओं के झगड़े बने रहे सदा संकट की दशा बनी रहे सदा लोग डरे रहे घबराए रहे जब लोग डरे होते हैं तभी वो नेता के पीछे चलते जब लोग अभय होते हैं कौन किस नेता की फिक्र करता है इसलिए हर नेता हर राष्ट्र को डरवाए रखता है खतरा है पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान से खतरा है हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान से खतरा ये सब मौसेरे चचेरे भाई बहन ये दोनों एक दूसरे के सहारे जीते हैं। पाकिस्तान में वो चिल्ला देते हैं भेड़िया आया नेता के पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते क्योंकि खतरा है यहां चिल्ला दो कि भेड़िया आया लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते और जब भी देखता है नेता कि अब लोग निश्चिंत हुए जा रहे हैं अब मेरी फिक्र नहीं करते अब लोग अपने काम में लग गए अब मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं तभी वो चिल्ला देता है भेड़िया आया और कितनी बार राजनीतिक चिल्लाते रहे पूरे इतिहास में हमारी नींद अद्भुत है साधारण नींद ना होगी मूर्छा है टूटती ही नहीं मनुष्य जाति के 3000 सालों के इतिहास में निरंतर युद्ध होता रहा है कही न कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी न किसी कोने पे युद्ध जारी आदमी काटा जा रहा है राजनीति का देवता बड़ा बलिदान मांगता है वो नर्मेद यज्ञ है राजधानियां खूनों पर बनी है रक्त की धारों पे बनी है राजधानियों के पत्थर पत्थर में न मालूम कितने लोगों के खून के दाग है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई हमें नहीं पड़ता क्योंकि बचपन से हमें संस्कारित किया जाता है कि तुम किसी समाज के हिस्से हो तुम्हें यह कभी नहीं कहा गया कि तुम्हारी अपनी कोई निज गरिमा है तुम्हें यही कहा गया है तुम समाज के हिस्से हो जब समाज को जरूरत हो तुम बलि के बकरे बन जाना तुम्हारा उपयोग यही है मैं हिटलर का जीवन पढ़ता था कुछ दिन पहले जब जर्मन सेनाएं काटी जाने लगी और युद्ध हारने की तरफ मुड़ने लगा जर्मनी की मौत और हार की तरफ बढ़ने लगा और खबरें पहुंची कि जर्मन युवक बुरी तरह काटे जा रहे हैं तो हिटलर को जाके हिटलर के प्रमुख जनरल ने खबर दी कि कुछ करना होगा युवक बुरी तरह काटे जा रहे हैं जर्मन युवक हत्या की जा रही है उसकी जैसे घास पात काटा जा रहा हो हिटलर ने सिर ऊपर उठाया और कहा युवक और किस लिए युवकों का और उपयोग क्या है हिटलर ईमानदार राजनीतिक है दूसरा राजनीति कितना ईमानदार नहीं होगा क्योंकि हिटलर बिल्कुल पागल है पर सभी राजनीतिक यही जानते हैं कि युवक का और उपयोग क्या है उसका उपयोग है कि मरे देश के लिए राष्ट्र के लिए जीने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो किन्हीं क्षुद्र बातों के लिए लड़ने के लिए पैदा हुए हो और छोटी छोटी बातें हैं कि तुम चकित हो जिनके लिए आदमी लड़ाया जा सकता है और आदमी को होश नहीं आता नाम कोरे नाम भारत भूमि संकट में 1947 के पहले अगर कराची संकट में होता तो तुम मरते अब अगर संकट में होगा तुम ना मरोगे अब वो भारत भूमि नहीं भूमि वही की वही है लेकिन अब अगर करांची संकट में होगा तुम प्रसन्न हो तुम उत्सव मनाओगे 1947 के पहले अगर पूना नष्ट होता तो करांची के लोग दुखी होते अब अगर पूना नष्ट होगा करांची के लोग मिठाई बांटेंगे बतासे बांटेंगे क्या अच्छा हुआ उन्नीस के पहले एक थे सैतालीस ने एक लकीर खींचती और ये लकीरें छोटी होती चली जाती ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान ही लड़ते हैं गुजराती मराठी लड़ते हैं, हिंदी गैर हिंदी लड़ते हैं, लड़ने का मामला ऐसा है कि छोटी से छोटी सीमाएं बनानी पड़ती क्योंकि छोटे छोटे राजनीतिज्ञ उनको भी तो लड़ाई के लिए कोई उपाय चाहिए नर्मदा के जल पर लड़ते कि वो गुजरात का है कि मध्य प्रदेश का है तुम्हें हंसी आएगी कि क्या पागलपन है कोई एक छोटा जिला महाराष्ट्र में रहे कि मैसूर में जाए उसके लिए लड़ते छोरेबाजी हो जाती है तुम्हें थोड़ी चकित होना पड़ेगा कि ये तो कम से कम एक ही मुल्क है इसके भीतर क्यों झगड़ा है राजनीतिक जी ही नहीं सत्ता बड़े राजनीतिक बड़े झगड़े पर जीते वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है फिर छोटा राजनीतिज्ञ वो कहता मैसूर और महाराष्ट्र का झगड़ा है फिर मैसूर में भी छोटे राजनीतिक हैं वो एक जिले के दूसरे जिले में झगड़े कि यूनिवर्सिटी इस जिले में बने कि दूसरे जिले में बने कारखाना यहां खोले कि दूसरे गांव में खोले फिर गांव गांव के राजनीतिज्ञ छोटे राजनीतिक चाहते हैं छोटे छोटे प्रांत हो जाएं उतने ज्यादा चीफ मिनिस्टर होंगे उतने मिनिस्टर होंगे बड़ा राजनीतिज्ञ चाहता है प्रांत ना बटे क्योंकि जितना बढ़ जाता है उतनी उसकी सत्ता बढ़ जाती है छोटा राजनीतिक चाहता है बटाव हो जाए ताकि मेरे हाथ में भी कुछ पड़ जाए अगर हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में हो तो सैकड़ों चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं छोटे छोटे लोगों को मजा आ जाएगा लेकिन ऊपर के राजनीतिक की सत्ता कटती वो चाहता मुल्क इकट्ठा हो लेकिन सारा खेल इस बात का है कि मेरी सत्ता कायम हो फिर वो अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं देश प्रेम राष्ट्र समाज धर्म इतिहास अतीत परंपरा बड़े अच्छे शब्द हैं और सब थो थे जिनके भीतर तुम जरा भी कुछ ना पाओगे निचोड़ोगे कुछ भी हाथ ना लगेगा घासपात और इनके नाम पर जीवित आदमी बलिदान किया जाता है न मेरी कोई चेष्टा कोई रत्ती भर भी उत्सुकता राजनीति में नहीं है अगर मैं कभी कुछ बोलता भी हूं तो वो केवल व्यंग है वो केवल मजाक है उसमें भी राजनीतिक को नीचा दिखाने की कोई चेष्टा नहीं क्योंकि मेरी उतनी भी उत्सुकता नहीं है अगर मैं कभी राजनीतिक का व्यंग भी करता हूँ राजधानियों का मजाक भी करता हूँ तो सिर्फ तुम्हें समझाने को कि तुम इस पागलपन में मत पड़ जाना राजनीतिक को नीचे दिखाने का मेरा कोई मन नहीं क्योंकि उससे नीचे अब और वो हो भी नहीं सकता उसको नीचे दिखाने का कोई सार भी नहीं वो आखिरी गर्त में पड़ा उससे और नीचा कोई गड्ढा होता नहीं जिसमें उसको धकाया जा सके उस पर दया आती है उसको और धकाने का क्या उपाय है उसकी मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम्हारे भीतर भी राजनीति का स्वर बच सकता है क्योंकि वो सभी अहंकार के भीतर छिपा है जब तक अहंकार है तब तक तुम किसी न किसी तरह की राजनीति के खेल में लगे रहोगे अहंकार ही गिर जाए तभी राजनीति गिरती तो मेरा तो सारा उपाय इतना है कि तुम्हारे भीतर राजनीति ना रहे तभी तुम्हारे भीतर धर्म का जन्म होगा धर्म और राजनीति का कहीं मिलना नहीं होता और अगर कहीं तुम उन्हें मिलता देखो तो तुम पाओगे कि राजनीति जीत जाएगी धर्म हार जाएगा इसे तुम थोड़ा समझ लो जब भी एक श्रेष्ठ चीज और निकृष्ट चीज में समझौता होता, होता है तो निकृष्ट जीत जाता है श्रेष्ठ हार जाता है सब समझौते में निकृष्ट जीतता है इसके कारण समझो कि तुम्हारे पास दूध रखा है मठ भर दूध इसमें क्या मटकी भर गोबर डालोगे तब ये खराब होगा इसमें एक बूंद गोबर डालने से खराब हो जाए मटकी भर गोबर रखा है इसमें क्या तुम एक बूंद दूध डाल दोगे तो ये शुद्ध हो जाए इसमें तुम सागर भी ले आओ दूध का डालने तो भी शुद्ध न कर पाओगे एक बूंद जहर की सब नष्ट कर देती है तो जब भी तुम राजनीति और धर्म में समझौता होते तो देखो तुम पाओगे धर्म हार गए फिर वहाँ धर्म धोखा होगा फिर वो नाम मात्र को रह जाएगा फिर राजनीति धर्म का भी शोषण करेगी इसी तरह हुआ है जिनको तुम धर्म कहते हो हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सब राजनीति के शिकार हो गए सब राजनीति के पीछे चलने लगे क्योंकि राजनीति कहा कि हम तुम्हें ताकत देंगे तुम्हारे मंदिर बड़े हो जाएंगे तुम्हारी मस्जिदों में सोना चढ़ा देंगे धर्मगुरु का सिंहासन बड़ा ऊंचा होगा राजनीति धर्म के कंधे पर सवार होना चाहती थी तो राजनीति ने कहा कि तुम महान हो बड़े से बड़ा राजनीतिक भी जाता है संतों के चरण छूआ था तुम ये मत सोचना कि वो संतों के चरण छूता है संतों से क्या लेना देना क्योंकि जिसको संतों के चरण छूना होता वो खुद ही संत हो सकता था संतों के चरण छूने जाता है कई कारणों से एक कि आशीर्वाद मिल जाए उसके पागलपन के लिए वो जो कर रहा है जो दीवानगी है उसके मन में महत्वाकांक्षा कि वो पूरी हो जाए शायद संतों के आशीर्वाद से सहारा मिले दूसरा वो जाता है पैर छूने कि संतों के आसपास जो भीड़ है लोगों की वो देख ले कि राजनीतिक कितना धार्मिक क्योंकि इस भीड़ के ही वोट उसे राजनीति में चाहिए तो राजनीतिक मंदिरों में भी जाता है मस्जिदों में भी जाता है गुरुओं के पास भी जाता है पैर छू के झुकता है ताकि लोग देख लें तस्वीरें खींच लें कि यह आदमी विनम्र है क्योंकि विनम्रता की सीढ़ियों से ही चढ़ के अहंकार के शिखर पर पहुंच पाएगा और कोई उपाय नहीं राजनीतिक को न मंदिर से मतलब है न मस्जिद से तुम जहां बुलाओ वो वहां हाजिर वो देखता है अपनी राजनीति को कि कहां से मेरी सीढ़ियां ठीक बनेगी मेरी कोई उत्सुकता राजनीति में नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं राजनीति एक मानसिक विकार है स्वस्थ आदमी उसमें उत्सुक उस होता ही नहीं हो ही नहीं सकता स्वस्थ आदमी अपने आनंद में अपनी शांति में उत्सुक होता है स्वस्थ आदमी जमीन पर रेखाएं खींचने में बल और प्रतिष्ठा की घोषणा करने में महत्वाकांक्षा में उत्सुक नहीं होता महत्वाकांक्षा पैदा ही होती है हीनता की ग्रंथि से वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम तुम्हारे भीतर जितना हीनता का भाव होता है उतनी ही तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा होती तुम जब तक राष्ट्रपति ना हो जाओ प्रधानमंत्री ना हो जाओ तब तक तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम आदमी हो तब तक तुम्हें लगता है सिद्ध ना कर पाए कि मैं भी कुछ सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं यह सिद्ध करने की आकांक्षा ही इसलिए पैदा होती है कि तुम्हें भीतर लगता है तुम ना कुछ लेकिन जिसको भीतर लगता हो मैं सब कुछ अब उसको सिद्ध करने को कुछ भी ना बचा जिसके भीतर से हीनता चली गई उसके बाहर से राजनीति चली गई जिसके भीतर सब उपलब्ध हो गया उसे बाहर पाने को कुछ भी ना रहा इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक क्रांति ही एकमात्र क्रांति क्योंकि उसी से तुम परम संपदा को उपलब्ध होगे परम रूपांतरण को तुम्हारा नव जन्म होगा तुम द्विज बनोगे देश और समाज के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं अगर दायित्व है तो मनुष्य के प्रति मनुष्यता के प्रति नहीं अगर दायित्व है तो व्यक्ति के प्रति समाज के प्रति नहीं क्योंकि समाज शब्द धोखे का है और समाज के नाम पर तुमसे वो करवाया जाता है जो तुमने कभी भी ना किया होता अगर तुम्हें इस बात का बोध होता व्यक्ति के प्रति तुम्हारा दायित्व समझो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा छोटा बच्चा है तुम जानते हो कि तुम छोड़कर चले गए तो ये भूखों मरेंगे लेकिन राजनीतिक कहता है देश खतरे में देश है क्या इसी तरह के छोटे छोटे बच्चों के समूह का नाम देश है इसी तरह की घर में बैठी पत्नियों का जोड़ का नाम देश है इसी तरह के छोटे छोटे घरों के इकट्ठे समूह का नाम देश राजनीतिक कहता है देश खतरे में तुम कहते हो लेकिन मेरी पत्नी छोटा बच्चा है वो कहता है क्या कायरता की बातें कर रहे हो बलिदान कर दो जब देश खतरे में तो ना कोई पत्नी ना कोई बच्चा युद्ध पर जाओ ऐसे न मालूम कितने घरों से न मालूम कितने व्यक्तियों की हत्या के ऊपर देश पर कुर्बानी होगी और यही दूसरे देश का राजनीतिक अपने देश में समझा रहा है जो वहां युद्ध के मैदान पर लड़ने को खड़े हो जाते हैं वे एक जैसे लोग हैं उनकी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी ने किसी को देखा तक नहीं था पहले और जब एक देश के लोग दूसरे देश के सैनिकों की छाती में छुरा भोंकते हैं या बम फेंकते हैं या गोली दागते तो उन्हें पता नहीं हिंदू थोड़ी मरता है मुसलमान थोड़ी मरता है व्यक्ति मरते हैं हिंदुस्तानी थोड़ी मरता है पाकिस्तानी थोड़ी मरते मनुष्य मरते हैं और जब तुम एक पाकिस्तानी की छाती में छोरा भोंकते हो तब तुमने एक नन्हे बच्चे के जो घर में भूखा रहेगा अब जिसकी पत्नी को अब रोटी ना मिलेगी या हो सकता है पत्नी की बेजीती होगी कोई बलात्कार करेगा कोई बचाने वाला ना होगा तुमने उस पत्नी और बच्चे की छाती में छोरा भोंक दिया और वो भी तुम्हारी छाती में छुरा भोंक रहा था उसे भी पता नहीं है कि तुम घर में एक रोती हुई माँ को छोड़ आए व्यक्तियों की हत्या की जाती है जो कि वास्तविक है समाजों और राष्ट्रों को बचाया जाता है जो कि झूठ मैं तुमसे कहता हूं मनुष्यता को भूल के प्रेम मत करना मनुष्य को प्रेम करना क्योंकि मेरे अनुभव में यह आया कि जो जो लोग मनुष्यता की बात करते हैं वो लोग असमर्थ हैं मनुष्य को प्रेम करने में जब तुमसे मनुष्य से प्रेम करने में कठिनाई पड़ती मनुष्य को प्रेम करना बड़ा कठिन है कठिन है क्योंकि अहंकार को गिराना पड़ेगा कठिन है क्योंकि मनुष्य एक यथार्थ है यथार्थ के साथ जीने में संघर्ष है तुम कहते हो नहीं मनुष्यों से मुझे कोई मतलब नहीं मैं मनुष्यता को प्रेम करता हूं अब मनुष्यता तुम्हें कहीं ना मिलेगी ना कोई झगड़ा झंझट होगा ये मनुष्यता तुम्हारा ख्याल है मनुष्यता कहीं भी नहीं है तुम्हारे विचार के अतिरिक्त राष्ट्र कहां है तुम्हारे विचार के अतिरिक्त और इन राष्ट्रों देशों के नाम पर आदमी को अब तक जलाया बुनाया गया है कब जागेगा आदमी कब उसे होश आएगा कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं सारे मनुष्यों की तकलीफें एक जैसी हैं सारे मनुष्यों को भूख लगती है सिर में दर्द होता है दवा की जरूरत होती है सब बच्चे बच्चे हैं सब स्त्रियां है, स्त्रियां हैं पुरुष पुरुष हैं न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है न कोई ईसाई है ना कोई हिंदुस्तानी न कोई पाकिस्तानी जिस दिन ऐसे विचार का जन्म होगा और तुम मनुष्य को प्रेम करोगे और मनुष्य को किसी भी दूसरी चीज के लिए कुर्बान न करोगे उसी दिन दुनिया में शांति होगी उसके पहले नहीं लेकिन राजनीतिक कहता है अगर तुमने हमारी ना सुनी तो दुनिया में बड़ी अशांति हो जाएगी हम शांति के रक्षक हैं हम युद्ध भी करते हैं तो शांति के लिए करते हैं हम मारते भी हैं तो बचाने के लिए हमारी हिंसा भी अहिंसा की सुरक्षा का उपाय है वो तुम्हें धोखे दे रहा है युद्ध की तैयारी करता है शांति की बात करता है तो हिटलर भी वही कहता है मुसोलनी भी वही कहता है सारे युद्धखोर यही कहते हैं कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं इनके विरोधाभास को ठीक से समझ लेना शांति के लिए लड़ने की जरूरत कहाँ है शांति के लिए तो शांत होने की जरूरत है शांति के लिए तो युद्ध छोड़ देने की जरूरत है मेरी चेष्टा है कि तुम जागो तुम जागोगे तो तुम्हें चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी कि क्या पाकल्पन हो रहा है तुम किस गहरी नींद में खोए थे और राजनीतिक तुम्हारी नींद का शोषण करता है वो नहीं चाहता कि तुम जागो वो चाहता तुम गहरी नींद में रहो क्योंकि तुम्हारी नींद में ही वो तुम्हारी छाती पर बैठ सकता है तुम्हारी नींद में ही वो अपने पद प्रतिष्ठाएँ अपनी शक्ति का संग्रह कर सकता है तुम जाग जाओ तो उसे छाती से उतार दोगे इसलिए कोई राजनीतिक नहीं चाहता कि दुनिया में आदमी का बोध गहरा हो इसलिए राजनीतिक हमेशा संत के विपरीत है अगर कोई संत हो तो राजनीति सदा विरोधी है उसकी हाँ अगर कोई संत ना हो तो राजनीतिक उसके चरण छूता है वो कहता है आप राष्ट्र संतें वो कहता है आपके आशीष चाहिए क्योंकि वो देखता है कि इस आदमी के माध्यम से जो धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे हो गए हैं उनको भी राजनीति की मूर्ता में संलग्न किया जा सकता है नहीं मैं तुमसे कहता हूं समाज के प्रति तुम्हारा कोई भी दायित्व नहीं है इसका तुम यह मतलब मत समझना कि मैं तुम्हें समाज का दुश्मन बनाता हूं जब मैं कहता हूं समाज के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है मनुष्य के प्रति दायित्व है तब मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि मनुष्य के प्रति अगर तुमने अपना दायित्व पूरा किया तो समाज के प्रति अपने से पूरा हो जाएगा तुम्हें उसका विचार भी करना जरूरी नहीं क्योंकि समाज व्यक्तियों का जोड़ है यहां तुम आए हो अगर मैं तुमको एक एक को बिठा के भोजन करा दू तुम्हारी सबकी भूख मिट जाए तो इस समूह की भूख मिट जाएगी या नहीं लेकिन मैं कहूं नहीं तुम्हारी भूख से मुझे कोई मतलब नहीं मुझे तो इस समूह की भूख को मिटाना है अगर तुम भूखे भी रहो इस समूह की भूख को मिटाने को तो कोई हर्जा नहीं कुर्बान करो अपने को शहीद हो जाओ लेकिन समूह की भूख मिटानी समूह का कोई पेट है कि समूह की कोई भूख व्यक्ति के पेट व्यक्ति की भूख समाज की कोई आत्मा है व्यक्ति की आत्मा है लेकिन व्यक्ति से राजनीति को कोई संबंध नहीं धर्म का संबंध व्यक्ति से है राजनीति समाज की क्रांति है धर्म व्यक्ति की क्रांति और मैं तुमसे कहता हूं धर्म ही एकमात्र क्रांति है। क्योंकि क्रांति वही हो सकती है जहां आत्मा जीवंत हो जहां आत्मा ही ना हो वहां क्रांति कैसे होगी जहां चेतना ही ना हो वहां रूपांतरण कैसे होगा जहां भूख ही ना हो वहां भूख के बाद भोजन के बाद जो तृप्ति मिलती वह तृप्ति कैसे होगी झूठे शब्दों से सावधान शब्दों ने आदमी को बहुत भरमाया है और स्वभावता मित्रों को ऐसा लग सकता है कि मैं अपनी बुद्धि को समाज राजनीति और सत्ता पर क्यों नहीं लगाता तो मैं तुमसे यही कहूंगा जो फरीद कह रहा है फरीदा जेतु अकल लतीफ अगर फरीद तुझ में थोड़ी भी बुद्धि हो तो समाज राजनीति सत्ता उनसे दूर रहना वो तो बुद्धिहीनों का धंधा है नहीं तो बुद्ध पागल थे महावीर पागल थे मुझे तो अगर लगाना हो राजनीति पे बुद्धि को तो दिल्ली की यात्रा करनी पड़े वो तो दिल्ली में थे ही वो तो दोनों ही राजाओं के बेटे थे सिंहासन पे बैठे ही थे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते थे भलीभांति, लेकिन दोनों ने छोड़ दिया सिंहासन हट गए क्योंकि प्रतिभा की पहली लक्षणा यह है कि पद की उसे आकांक्षा नहीं होती वो तो प्रतिभा नहीं होती तब पद की आकांक्षा होती पद सब्स्टिट्यूट है प्रतिभा का प्रतिभा जब नहीं होती तब तुम दिखाना चाहते हो किसी भांति अपनी श्रेष्ठता वो पद से मिल सकती जब तुम में प्रतिभा नहीं होती तब तुम अपनी जेब बड़ी करके दिखाना चाहते हो तिजोरी बड़ी करके दिखाना चाहते हो तुम अपना सिंहासन ऊंचा करके दिखाना चाहते, दिखाना चाहते हो लेकिन प्रतिभा अगर हो तो तुम राह पर भी खड़े रहो तो भी प्रतिभा का सूरी चमकता रहता है उसके लिए दिल्ली जाने की कोई भी जरूरत नहीं मैं तो कहता हूं कि अगर तुम में प्रतिभा हो तो वही गारंटी कि राजनीति में तुम्हारी उत्सुकता न होगी मैंने राजनीति में सिर्फ थर्ड क्लास बिल्कुल तृतीय श्रेणी की बुद्धि के लोगों को देखा है प्रथम कोटि के लोग उस तरफ उत्सुक नहीं होते प्रथम कोटि का आदमी चुपचाप वहां से हट जाता है क्योंकि वहां वो अनुभव करता है कि तो हीन लोगों की प्रति है जो कुछ भी नहीं है वो कुछ होने के दिखावे में लगे आत्मवंचना है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्य से मेरा कोई प्रेम नहीं मनुष्य से मेरा प्रेम है इसलिए मेरी उत्सुकता राजनीति में नहीं क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा जहर है और मनुष्य अगर राजनीति से मुक्त हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है इस संसार में सब कुछ लेकिन राजनीति के कारण कठिनाई है इस जमीन पर इतना भोजन है, सभी को मिल सकता है लेकिन राजनीति दिक्कत देती पिछले अनेक वर्षों में अमेरिका को बहुत बार अपने गेहूं को समुद्रों में डुबाना पड़ा है रूस को कुछ वर्ष अपना गेहूं रेल के इंजनों में कोयले की जगह जलाना पड़ा राजनीति क्योंकि अगर अमरीका अपने उस गेहूं को मुफ्त बांट दे जो फेंकने योग्य क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं जरूरत से ज़्यादा है अगर वो उसे मुफ्त बांट दे तो उसकी ताकत कमज़ोर होती उसे बाजार में अगर बेचा न जाए तो गेहूं का दाम नीचे गिरता है दाम नीचे गिरता है अमरीका की आमदनी नीचे गिरती तो बेहतर है नष्ट कर देना लेकिन देना बेहतर नहीं है दुनिया में सब कुछ है अगर राजनीति के घेरे न हो तो सभी को सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है विज्ञान ने इतनी खोज कर ली है कि, कि किसी को भूखे मरने की कोई जरूरत नहीं लेकिन राजनीति के कारण बड़े अड़ंगे हैं आधी दुनिया भूखी मरती है वो तब तक मरेगी जब तक राजनीति की सीमाएं नहीं टूट जाती हजारों लाखों करोड़ों लोग बीमार हैं स्वस्थ नहीं हो पाते दवाइयां बंद पड़ी हैं मुल्कों के पास लेकिन उनको जरूरत नहीं है दवाओं की जिनको जरूरत है उन तक राजनीति के कारागृह वहां तक पहुंचने नहीं जा सकती मनुष्य अगर राजनीति से मुक्त हो जाए और जो कठिन बात है क्योंकि उसका अर्थ यह है कि मनुष्य तभी राजनीति से मुक्त हो सकता है जब वो अपने में तृप्त हो जाए तो मेरी सारी चेष्टा राजनीति से मुक्त करने की भी नहीं है सारी चेष्टा तुम्हें तृप्त करने की मेरे उपाय विधायक है तुम शांत हो जाओ तुम प्रफुल्लित हो जाओ तो तुम्हारी आंख में वो गुण आ जाएगा जो चीज़ों को आर पार देखने लगे तुम्हें चीजें साफ दिखाई पड़ने लगेंगी और पूछा है कि आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि एक बेहतर मनुष्यता का उदय हो सके इन्हीं के कारण तो बेहतर मनुष्यता का उदय नहीं हो पा रहा है। अगर लोग राजनीति से ध्यान हटा लें तो बेहतर मनुष्यता का जन्म बहुत दूर नहीं है अब यह बहुत जटिल है बात क्योंकि राजनीति का संस्कार बड़ा गहरा है सारे अखबार उसी की बात करते रेडियो उसी की बात करता टेलीविज़न उसी की बात करता लोग उसी की चर्चा करते लोग एक दूसरे को दोहराते जाते उसकी पुनरुक्ति इतने जोर से होती रहती कि मन में वो बैठता चला जाता बैठता चला जाता है तुम्हारे भीतर की लकीरें तय हो जाती तुम तो मुक्त नहीं रह जाते सोचने को अगर कभी कोई मंगल ग्रह से कोई यात्री आए और तुम्हारे ढंग देखे तो बड़ा हैरान होगा कि आदमी कैसा पागल है किसी ने किसी का झंडा नीचा कर दिया उसको तो झंडा नहीं दिखाई पड़ेगा वो तो देखेगा कि डंडे पर कपड़ा लटकाया हुआ है रंगीन है कई तरह के रंग लगाए किसी ने किसी का झंडा नीचा कर दिया बस छोरे तलवार निकला है झंडा नीचा हो गया झंडा ऊँचा रहे हमारा अब झगड़ा युद्ध मार डालेंगे लाखों लोगों को क्योंकि झंडा नीचा हो गया उसकी समझ में नहीं आएगा कि आदमी क्या पागल है यहां इसमें मामला क्या हो गया किसी ने किसी का कपड़ा नीचे कर दिया लेकिन राजनीतिक कहते हैं ये कोई चीथड़ा नहीं प्राण चले जाएंगे यह झंडा है तुम थोड़ा सोचो कि तुम्हारे मन को किस भांति से सम्मोहित किया गया कि झंडा नीचा हो झंडे में है क्या और झंडा नीचा हो गया इसमें क्या अड़चन है फिर सोचा कर लो इसमें मरने मारने का कहां सवाल है नहीं लेकिन तुम बिल्कुल मूर्खे तो झंडा तुम्हारा अहंकार है वो कपड़ा नहीं है उसमें तुमने बड़ी भारी अपनी अहंकार को नियोजित किया हुआ है झंडा नीचा हो गया बस मुल खतरे में है अब झगड़ा होगा लाखों लोग कटेंगे फिर ये चल रहा है पूरे इतिहास से किसी ने किसी की मंदिर की मूर्ति तोड़ दी किसी ने किसी मस्जिद के सामने बाजा बजा दिया झगड़ा हो गया अगर मंगल ग्रह का कोई यात्री ऊपर से देखे तो वो देखेगा कि पूरी पृथ्वी पागल है विक्षिप्त है। क्योंकि तुम्हारा कोई ढंग उसकी समझ में ना आया तुम्हारा ढंग समझने योग्य नहीं तुमको समझ में आता है क्योंकि तुम्हें उसी तरह की शिक्षा दी गई तो तुम्हें समझ में आता है अगर तुम थोड़े भी जाग जाओ तो तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा ये हो क्या रहा है इसकी जरूरत क्या है इसमें कहीं बुद्धिमानी नहीं दिखाई पड़ती इससे ज्यादा और बुद्धिहीनता क्या होगी लोग नेताओं के पीछे चले जा रहे हैं एक नेता दूसरे नेता को नीचे उतारने की कोशिश में लगा है किसी को जीवन की असली समस्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है समस्या एक ही है कि मेरे हाथ में सारी ताकत होनी चाहिए ताकत का तुम क्या करोगे ताकत को पा भी लोगे तो होगा क्या कितने सिकंदर कितने नपोलियन कितने हिटलर कितनी बड़ी ताकत के लोग थे क्या हुआ ताकत से सिर्फ विध्वंस हुआ है क्योंकि ताकत चाहने वाला जो आदमी है वो गलत आदमी ताकत उसके हाथ में हो जो ताकत नहीं चाहता तो शायद कुछ लाभ भी हो लेकिन जो ताकत चाहता है उससे लाभ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत ना होगा उसे और ताकत चाहिए और ताकत चाहिए वो पूरे मुल्कों को जब तक अग्नि में ना झोंक देगा युद्ध की तब तक उसे ताकत का पूरा मचा नहीं आ सकता तुम अपने राजनीतिकों के चित्रों को गौर से देखो तुम चकित होगे, तुम उनकी कार्रवाइयों को गौर से देखो तुम जरा अपने को दूर करो उस सारी कंडीशनिंग से संस्कारों से जो तुम पर पड़े हैं और फिर तुम गौर से देखो तुम हंसोगे कि क्या हो रहा है पृथ्वी पूरा है, एक बड़ा पागलखाना है नहीं मनुष्यता का उदय राजनीति से अगर होता होता तो कभी का हो गया होता राजनीति तो बड़ी पुरानी मनुष्यता का उदय मनुष्यता के उदय से मेरा मतलब मनुष्यों का उदय सिर्फ एक ढंग से हो सकता है वो सत्ता नहीं, नहीं है वो शून्यता है शक्ति नहीं है शांति दूसरे पर कब्जा नहीं अपनी मालकियत अपना स्वामी हो जाना पर्याप्त है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वामी हो तो इस संसार में एक स्वामित्व की सुगंध होगी हर एक अपना मालिक होगा राजनीति है दूसरे को गुलाम बनाने की चेष्टा, दूसरे के मालिक होने की चेष्टा धर्म है अपने मालिक होने की चेष्टा मालिक तो मैं भी तुम्हें बनाना चाहता हूं लेकिन अपना ही तुम्ही तुम्हारे गुलाम तुम्हें तुम्हारे मालिक तुम्ही तुम्हारी प्रजा तुम्ही तुम्हारे राजा तुम ही तुम्हारा देश तुम ही तुम्हारे सत्ताधिकारी अगर तुम अपने इस छोटे से भीतर के विश्व को संभाल लो तो तुमने सारे विश्व को संभालने का सूत्रपात कर दिया एक आदमी संगीत से भर जाए तो वो अपने पड़ोस में संगीत की लहरें पहुंचाने लगता है निश्चित ही मनुष्यता कैसे बेहतर हो इसकी चेष्टा मैं भी कर रहा हूँ लेकिन वो चेष्टा राजनीति की चेष्टा नहीं मैं तुम्हें समस्त राजनीतियों से मुक्त करना चाहता हूं मेरा कोई चुनाव नहीं है मेरा यह चुनाव नहीं कि तुम इंदिरा की राजनीति के पक्ष में रहो कि जयप्रकाश की राजनीति के पक्ष में रहो मेरे लिए दोनों समान हैं। राजनीति गलत है वो किसकी है इसका कोई मूल्य नहीं है तुम राजनीति से मुक्त हो जाओ और लोग अगर मुक्त होते चले जाए तो राजनीतिक अलग फड़े रह जाएंगे उन्हें खुद भी अपने संघर्ष की नासमझी दिखाई पड़ने लगी लेकिन तुम्हारी भीड़ उनके साथ होती तो उनका भी नशा नहीं उतरता उनको भी समझ में नहीं आता कि हम गलत हो सकते क्योंकि इतने करोड़ों लोग साथ हैं और तुम्हारे साथ का कोई भरोसा नहीं तुम किसी के भी जुलूस में साथ हो जाते हो तुम्हें जुलूस का मजा आ रहा है लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि वो जो जुलूस के आगे झंडा ले चल रहा है वो पागल हुआ जा रहा है वो ये देख के कि लाखों लोग मेरे साथ हैं तुम यूं ही हो लिए थे तुम मजा देखने के लिए जा रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है तुम कल उसके विरोधी के जुलूस में भी तुम ही सम्मिलित हो जाओगे लेकिन तुमने दोनों को नशा दे दिया भीड़ शराब है जब कोई अपने पीछे बड़ी भीड़ देखता है होश खो देता है उसको लगता है मेरे हाथ में सब है अब मैं जो चाहूं वो करके दिखा दूंगा तुम राजनीतिकों के मस्तिष्क को खराब करते हो तुम उनकी छोटी छोटी बुद्धियों के गुब्बारों को खूब हवा भर देते हो तुम उनको वहां तक ले जाते हो जहाँ वो फूट जाते तुम्हारे सभी राजनीतिक गुस्तशा में पहुंच जाते उनसे तुम अपना हाथ हटा लो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इतना ही कर लो कि तुम अपने को जमा लो सारी दुनिया अपने आप जमने लगेगी एक छोटे स्कूल में ऐसा हुआ एक शिक्षक अपने बच्चों को समझा रहा था दुनिया का नक्शा उसने कई टुकड़े में काट दिया और बच्चों से काफ तुम्हें तो से जमा के बताओ बच्चे बड़ी मुश्किल में पड़ गए कोई सौ टुकड़े कर दिए उसने दुनिया के नक्शे के मुश्किल था टिम्बक की जगह मेडगास्कर चला गया मेडगास्कर की जगह टिम्बक आ गया कठिनाई मालूम होने लगी कहाँ स्पेन को रखें कहाँ तिब्बत को कट टुकड़े टुकड़े कर, कर दिए लेकिन एक युवक ने छोटे बच्चे ने उस नक्शे के गत्तों को उल्टा कर देखा उसे तरकीब मिल गई दूसरी तरफ कुंजी थी दूसरी तरफ एक आदमी की तस्वीर बनी थी उसने सब टुकड़े उल्टा दिए आदमी की तस्वीर जमा थी इस तरफ आदमी जमता गया उस तरफ दुनिया जम गई वही मैं तुमसे कहता हूँ आदमी जम जाए सारी दुनिया जम जाएगी तुम दुनिया को जमाते रहो आदमी भी जमेगा दुनिया भी जमेगी दुनिया को जमाने की कुंजी आदमी की तस्वीर है और उस तस्वीर को जमाने कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि तुम भी वही कुंजी हो तुम अपने से शुरू कर दो राजनीति सदा दूसरे से शुरू होती धर्म सदा अपने से तो न तो मैं किसी की राजनीति के पक्ष में हूँ न किसी की राजनीति के विरोध में हूँ मैं राजनीति मात्र के विरोध में हूँ